संवेद्नाओं संवेद्नाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है यश मालवी की कविताएं। देख रही है माँ जाती हुई धूप संध्या की सेक रही है माँ अपना अप्रासंगिक होना देख रही है माँ भरा हुआ घर है नाती पोतों से बच्चों से अनबोला बहुओं के बोले बंद खिड़कियों से, दिन भर पकी उम्र के घुटने टेक रही है माँ फूली सरसों नहीं रही अब खेतों में मन के पिता नहीं है अब नस नस क्या कंगन सी खनके रास्ता थकी हुई यादों का छेक रही है माँ बुझी बुझी आँखों ने पर्वत से दिन काटे हैं कपड़े नहीं अलगनी पर फैले सन्नाटे हैं इधर उधर उड़ती सी नजरें फेंक रही है माँ जाती हुई धूप संध्या की सेक रही है माँ कोई एक पेड़ तटका कोई एक पेड़ तटका कद हमारा नाप जाता है हमारी झील का समतल हवा में कांप जाता है बहुत से मित्र उजागर कर सवेरा धुंध में खोए बड़ी तस्कीन मिलती है अंधेरा फूट कर रोए जो मन को निर्वसन करता वही फिर ढांप जाता है में में बर्फ गिरती, सोच में आकाश आ बैठे, कोई एहसास ठिठुरा, गठरियों हमारी रूह की जलती लकड़ियां ताप जाता है बहुत कुछ कौंदता है कौंद कर करता किनारा फिर उसी एक कौंधरी को हम नहीं पाते दोबारा फिर समझ पाते नहीं हम और अपना आप जाता है गीत बनाने की जिद है दीवारों से भी पतियाने की जिद है हर अनुभव को गीत बनाने की जिद है दिए बहुत से गलियारों में जलते हैं। मगर अनिशय के आंगन तो खलते हैं कितना कुछ घट जाता मन के भीतर ही अब सारा कुछ बाहर लाने की जिद है जाने क्यों जो जी में आया नहीं किया चुप्पा आसमान को हमने समझ लिया देख चुके हम भाषा का वैभव सारा बच्चों जैसा अब तुतलाने की जिद है कौन बहलता है अब परी नई दिशाओं से कोया रहता एक परिंदा सपनों का उसको अपने पास बुलाने की जिद है सरोकार क्या उनसे जो खुद से उबे हमको तो अच्छे लगते हैं मंसूबे लहरें अपना नाम पता तक सब खोदे ऐसा एक तूफान उठाने की जिद है दीवारों से भी बतियाने की जिद है हर अनुभव को गीत बनाने की जिद है हर अनुभव को गीत बनाने, बनाने की जिद है टीवी की शौकीन हमारी नानी जी टीवी की शौकीन हमारी नानी जी खाती हैं नमकीन हमारी नानी जी जीवन बीता कभी मदर से नहीं गई भैंस के आगे बीन हमारी नानी जी नाना जी परतंत्र दिखाई देते हैं रहती हैं स्वाधीन हमारी नानी जी गली मोहल्ले नुक्कड़ की अफवाहों पर करती नहीं यकीन हमारी नानी जी बिन साबुन पानी जाड़े के मौसम में होती ड्राई क्लीन हमारी नानी जी चढ़ा पेट पर सोमू तबला बजा रहा ताक धिन धिन हमारी नानी जी गलत बात सुनकर गुस्से में आ जाती तेज धूप में तीन हमारी नानी जी घर पर बैठे बैठे खटिया ही तोड़े सोचे भारत चीन हमारी नानी जी जितना नया नया नाती है गोदी में उतनी है प्राचीन हमारी नानी जी टीवी की शौकीन हमारी नानी जी खाती है नमकीन हमारी नानी जी अभी, अभी आप सुन रहे सुन थे, थे। यश मालवी की कुछ, कुछ कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल